सदगुरु ओशों के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक दो नास्तिकता एवं आस्तिकता दूसरा प्रश्न क्या आपकी धारणा के भारत पर कुछ कहने की मेहरबानी करेंगे अयुब सईद संपादक करेंट प्रिय अयुब सईद मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं भारत पाकिस्तान चीन जापान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 यह तो मेरी पहली धारणा है भविष्य के बाबत और ध्यान रखना कोई न कोई यह करेगा फिर चूक जाओगे फिर पछताओगे ये ऐतिहासिक घड़ी और ये महान अवसर चूकने जैसा नहीं कोई न कोई यह करेगा ही देर अबेर कोई करेगा सुजलन करेगा या कोई करेगा मगर जो करेगा वह इतिहास का निर्माता होगा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 उसके जीवन में पहली दफा हा की पहली सरसराहट होगी ऐसे धीरे धीरे नकार करते करते करते एक दिन वह हा के मंदिर पर पहुंच जाएगा अनिवार्य रूप से पहुंच जाएगा और तब हां में एक मजा है तब आस्तिकता में एक विस्फोट मैं पृथ्वी को आस्तिक देखना चाहता हूं लेकिन नास्तिक के विपरीत नहीं मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नास्तिकता को पी के आस्तिक है मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नास्तिकता की सीढ़ी बना ली और आस्तिक है मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नहीं सुनने से डरते नहीं और कानों में उंगलियां नहीं डाल लेते मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नहीं का उपयोग कर लिया है और नहीं की धार से हां की तलाश कर ली